मांचु बिच्छू खुशीले रोजे जहाँ जानमा यो शारीरिक कष्ट परी पे विश्रांति विश्रांति जहां कुन कि संताप रे, सारा कर्म कुकर्म राशर को उठत्यो त्यो रे सुस्केरा अंसुले रति भरई रे लगे को सुख शांति छाप गहिरो पश्चाताप बढ़ेर तप्प दिलमा दिलो उठन रे चुक्ली चापलुसी जती करून् सत्ती नहापक्ष योग जीवन तीखा कंटकधार को बीच बसी मैले करें जे जति हो संतुष्ट मैं किंतु कसरी मनो सब दुष्कृति पारावार अपार सबै बा थोपा सरी जिंदगी यो मोक दुख हर को हरदम हुने जग जगी चोला मानिस को दुर्लभ ओहो साक्षात होने ईश्वर साक्षात ईश्वर भन्न खास जनता यही हो कुरा जीवन मात्र उड़ी कई रंग गाड़ा भरोस आसमा गुनोस भन्ने आशयले बड़ो जतनले ले सोचते थे जीवन म के भो किंतु सामजमा नच्नी जिंदगी नहीं गुम्यो होछु मेटिद तर छ जो विश्वास यो आत्मा खोजने ताकत छत्रुर को क्रूर संसार मा जो मान्छे जन कार्य में रत भई सत्कर्म में व्यस्त छो तो मान्छे जनता महाअमरता ओढ़ी सदै बा हावा घाम सहेर फूल जसरी निस्किश काड़ा बीछ बारी को जसले थपेर गरीना समेत छर्द मं कष्टिघ्न हुआ सत्कर्म जन्मा देश ही धन्यी भविष्य तकमा कल्याण वर्ष मेरो जीवन अंत हो तो मंद जाना जान परंतु कत्ति को भलो ने सोचिन करने काम अनेक न नसकी रोई रहे को मरदम देश नरेश को हित महा लागे छुम मेरू दारूण दुर्दशा बिचखुशी मनेर हाँनेर चापी हालत यो मलाई अबता पाइस् भन्ने हरू। मेरो जीवित औ सबै मृतगती सारा पियारा मेरे देश निमित्त ना सब गर्ीम ले जे गयो मेरे दारूण अंत को बीरह को पीड़ा मलाई रती के ही मतुष्ट नु इस संसार कई यही गति यो योला अड़ पिंजर महा आबद जैले तक मेरो देह रह दुख सुखमा को खुश बांसने हक यो काया जब का चुली सरी गरी फेर्ने यहां हो अज्ञात सबई भय मता जीवने छु साची यहाँ हम्रो काम सब हुई जैले त्यो काल मां केवल मैं जी यहां करे अझक्न अकल मैले देश निमित्त नई सब करें मरें मराए पी परे मलाई इसमें के दोष दिने सा देश निमित्त मर्न सकिए त्यो मर् राम्रो भो जम्म लक्ष्य सदैव पावन भूर्ण हम्रो भो मेरो देश बने मंचु सहज बिग्रे म बिग्रछु नई मेरो साथ भविष्य संत सब छ झुंड सधै मेरो भूल भविष्य को पथ रोड़ा भई राक्त कर्म भविष्य को पथ महा पांगरा भई गुर्द राजा देश शरीर को मुटु बने मेर सर्वोपरी राजा कई बल शक्ति बर्ण दिन में झिग्थें सबई चातुरी गर्थे कामकुराम शुद्ध बनले संपूर्ण सामर्थ्य आंच त्या न आउ न दी आलस्य मात्सर्य एवटा हो लाख लाख दशी विश्वास मेरा प्रति राजा को गरीमा उचाल गर तो न सकिने मै काम करते कति यो काम होना यहाँ यो तो अविश्वास को हत्या रासिस को के हेतु यो तो पर्यो हुए जिस का राखी चढ़ाईकन हुर्खाएं जिस मत भक्ति ममता सारा खनयाईकन सेवा म जसको समर्पित करें संपूर्ण यो जीवन राजा आज मदेखी विमुख रे यो तो को हत्या राजकुमार को कि नौ के स्वार्थ यो करी यो नीच कुकर्म गर्थ इसलिए भन्ने कुरामा परी राजा आज मलाई शेरन समेत परने अवस्था दिऊ मेरो जीवन का तमाम रचना चातेर फाली दि राजा कत्ती न सोच नेर हा सोचनेर अरुक हाहा करैमा पी तो निष्ठुर निष्ठुरछना परि म थोपर दिऊ बेसरी राजा भईकन ये दुर्बल भई काम चल्ला हरे यो नेपाल ने क्रम यहाँ जारी कसोरी होने राजा ईश्वर हो भनेर कसरी श्रद्धा प्रजा ले राजा माथि अनंत भक्ति कसरी हरुले मछे सानो बालक सम्म न होने ये भूल कस्तो गौ चुक्ली चाल फरैव को बसपरी करने नगर्ने ग्यौ ए जान लिएर यो बखतबा नेपाल सप्रंत राजा नतीसम दुर्लभ भय यो देश बिगड़ हे मेरा प्रिय भारदार हर हो छोपेर साँचो कुरा राजा को कति गर्द छी तौ जालो बुनी माकुरा जे हो सत्य अगाड़ी राख् नृपमा कईलै नमा डर होश्चय भारदार हर को कर्तव्य यो सुंदर सोची भित्र बोली दिनु नई सल्ला सल्ला हो आप स्वार्थ निमित्त बोलू त भगत अवधान अन्याय हो राजा मथि अपार भक्ति हुनु यो दोष मेरो भय हो ज्यादा हुनु हुन्न हुई यहाँ भन्ने कुरा सत्य भो राजा में दोष औ गुण अवश्य दोष दोष तथा गुणई गुणर हु कसई में राजा बनु कठिन कर्म छो कर्ण छो भूल महा समस्त जनको सौभाग्य नई निब्द बोले बोल छ औ समस्त जनता रोए सब देश नई राजा ले यदि भूल भने छने तो भूल हो देश कई राजा नई कमजोर मूर्ख छने के हु देश देशको राजा नई उसले न बढ़िया कच्चा भय बुद्धि को राजा छून्य मतिका यो देश निग्रियो राजा छन छदि बुद्ध शिक्षित भने यो देश नई सप्रिगो बिग्र तर बुद्धिवंत पापी संगत नेिय भारदार हर को कस्तो लियो हुमत मेरो जान लिओ म भा खजत यो चाल चले रहन्छ रह को हुमत यो शारीरिक कष्ट बाट मरू कई लिन्न फिक्री मता। यो नेपाल परंतु बढ़् कसरी फिक्री यही लिंचुमा मेरो ताकत छह अब यहाँ अज्ञातमा जा देश बचाऊने सब तिमी तिम्रै हातमा नासो हो बुजराज्य भन्नु जनको माग्छंत माक्षंत फिरता राजाले दिपर्च हर्ष मनले कर्तव्य आपनो भनी नासो लाई सहाल सक्षम भई बन्नु प्रजा बत्सल जस्त पारदश मेघले हर घड़ी बाली सपाने जल